श्री गर्ग विश्वजीत खंड, अठार अध्याय गया गोमती सरयू एवं गंगा के तटवर्ती प्रदेश काशी प्रयाग एवं विंध्य देश में यादव सेना की यात्रा श्री कृष्ण के अठारह महारथी पुत्रों का हस्तलाघाव तथा विवाह मथुरा सूरसेन जनपदों एवं नंद गोकुल में प्रद्युम्न आदि का समाधर श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने सैनिकों सहित गया में जाकर फल्गु नदी में स्नान किया फिर अन्य देशों को जीतने के लिए वहां से आगे को प्रस्थान किया जरा संध को पराजित हुआ सुनकर उस समय अन्य राजा आतंकवश भयात हो प्रद्युम्न के शरण में आए और उन सब ने उन्हें भेड़ दी गोमती तथा पुण्य सलीला सरयू के तट पर होते हुए प्रद्युम्न जी गंगा के किनारे काशीपुरी में आए वहां पाशनी ग्राह अर्थात विरोधी काशीराज शिकार खेलने के लिए गए थे जो वहीं पकड़ लिए गए काशीराज ने भी यह सुनकर कि प्रद्युम्न की सेना विशाल है उन्हें भेंट अर्पित की राजन तत्पश्चात बलवान प्रद्युम्न अपने सैनिकों के साथ कौशल जनपद में गए और अयोध्या के निकट नंदीग्राम में उन्होंने अपनी सेना की छावनी डाल दी कौशलराज नग्नजीत ने जो तत्वज्ञानी थे बहुत से घोड़े हाथी रथ और महान धन देकर संभरारी प्रद्युम्न का पूजन किया उत्तर दिशा के स्वामी दीपतम नेपाल के राजा गज तथा विशाला नगरी के स्वामी बरहीन इन सब ने उन्हें भेड़ दी नविसारण्य के स्वामी बड़े भगवत भक्त और श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे उन्होंने हाथ जोड़कर प्रद्युम्न को बलि अर्पित की इसके बाद श्री कृष्ण कुमार प्रयाग गए और वहाँ पापनाशनी त्रिवेणी में स्नान करके उन्होंने महान दान किया क्योंकि वे तीर्थराज के प्रभाव को जानते थे बीस हजार हाथी दस लाख घोड़े चार लाख रथ सोने की माला तथा सुनहरे वस्त्रों से विभूषित दस अरब गौवे दस भार स्वर्ण एक लाख मोती दो लाख नवरत्न दस लाख वस्त्र तथा दो लाख कश्मीरी शाल एवं नए कम्बल हरिप्रिय तीर्थराज में प्रद्युम्न ने ब्राह्मणों को दिए मिथलेश्वर कारुस देश का राजा पौंडरक भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था तथापि उसने भी शंकित होने के कारण श्री कृष्ण कुमार का पूजन किया पंचाल और कान्य कुज देश में प्रद्युम्न के आगमन की बात सुनकर वहाँ के समस्त नरेश भयभीत हो गए सबने अपने अपने दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए सब लोग यादवराज से भयातुर हो दुर्ग का आश्रय लेकर रहने लगे कितने ही लोग भाग चले बिन्द देश के अधिपति महाबली राजा दीर्घ उत्तम संधि करने के लिए सम्बरारी प्रद्युम्न की सेना में आए दीर्घ बोले आप सब यादवेंद्र दिग्विजय के लिए आए हैं अतः मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए इससे मेरे चित्त में संतोष होगा जल से भरे हुए कांच के बर्तन को बाण से बेंध बेंधा जाए किंतु एक बूंद भी पानी न गिरे और बाण में खड़ा रहे बर्तन फूटे नहीं ऐसी जिसके हाथ में स्फूर्ति हो वह अपने हस्तलाघव का परिचय दे जो मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे उन्हें मैं अपनी कन्याएं ब्याह दूंगा आप समस्त यादवेंद्रगण धनुर्वेद में कुशल हैं मैंने भी नारद जी के मुख से पहले सुना था कि यादव लोग बड़े बलवान हैं नारद जी कहते हैं राजन राजा दीर्घ की बात सुनकर सब लोग विस्मित हो गए उनमें से धनुर्धरो में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने भरी समाह में बिंदु देश के नरेश को आश्वासन देते हुए कहा तथास्तु ऐसा ही होगा प्रद्युम्न जी ने पृथ्वी पर दो जगह बड़ा सा बाँस गाड़ दिया और उन दोनों के बीच में अर्गनी की भांति एक रस्सी ताँ दी फिर उस रस्सी में समस्त सत्पुरुषों के देखते देखते जल से भरा एक कांच का घड़ा लटका दिया फिर उन श्री कृष्ण कुमार ने धनुष उठाया और उसे भली भांति देख उसकी डोरी पर बाण का संधान किया वह बाण छूटा और कांच के पात्र को छेदकर बीच में आधा निकला हुआ स्थित हो गया एक ही ओर मुख और पंख दोनों दृष्टिगोचर होते थे कांच के घड़े में धंसा हुआ वह बाण बादल में प्रविष्ट सूर्य की किरण के समान सुशोभित होता था वह एक अद्भुत सा दृश्य था त्रिकुश के फल की भांति उस पात्र के नो टुकड़े हुए न वह अपने स्थान से विचलित हुआ न उसमें कंपन हुआ और न उससे एक बूंद पानी ही गिरा विदे भगवान प्रद्युम्न ने फिर दूसरे बाण का संधान किया वह भी पहले बाण का स्थान छोड़कर उस घड़े में उसी की भांति स्थित हो गया तदनंतर शाम ने भी धनुष लेकर पांच बाण छोड़े वे भी कांच पात्र का भेदन करके उसमें आधे निकले हुए स्थित हो गए तदनंतर सात्यकी ने भी धनुष लेकर एक ही बाण मारा किंतु सबके देखते देखते वह कांच का पात्र चूर चूर हो गया यह देख समस्त यादव तथा दूसरे दूसरे सैनिक जोर जोर से हंसने लगे और बोले बस बस तुम्हें इस भूतल पर कार्तवीरी अर्जुन के समान महान भाणधारी हो तुम्हारे सामने अर्जुन भरत तथा श्री रामचंद्र जी भी महात हैं अथवा तुम त्रिपुरहंता रुद्र हो द्रोण भीष्म कर्ण तथा परशुराम जी भी तुमसे हार मान लेंगे तदनंतर तो दूसरा पात्र लटकाकर में अनिरुद्ध ने उसके नीचे जाकर उसे गौर से देखकर कर हल्के हाथ से बाण मारा वह वा बाण भी उस पात्र का भेदन करके आधा निकला हुआ उसमें स्थित हो गया उस पात्र से पांच हाथ ऊपर आकाश में एक पत्थर लटका दीप्तमान ने धनुष उठाया और उस पर एक बाण का संधान किया वह बाण भी पात्र के भी निचले भाग को भेद कर अनिरुद्ध वाले बाण को आगे छोड़ता हुआ ऊपर वाले पत्थर से जा टकराया और फिर वेग से उस पात्र में ही आकर स्थित हो गया तथापि बाण वेग के कारण उस पात्र से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा बाण जब तक गया आया तब तक भी जब पानी की एक बूंद नहीं गिरी तब यह चमत्कार देखकर सब वीर उन्हें बार बार साध हुआ देने लगे तत्पश्चात भानु ने पात्र को अच्छी तरह देखा भाला फिर सबके देखते देखते नेत्र बंद करके धनुष लेकर दूर से बाण चलाया उस बाण ने भी उस समय पात्र का भेदन करके उसे अधोमुख कर दिया और फिर तत्काल ही उसका मुख ऊपर की ओर करके वह उसमें आधा निकला हुआ स्थित हो गया, तब भी बाण के से एक बूंद भी जल नहीं गिरा और पात्र भी नहीं फूट सका यह अद्भुत सी बात हुई इस प्रकार श्री के जो अठारह महारथी पुत्र थे उन सब ने पात्र का भेदन किया किंतु जल का स्राव नहीं हुआ यह हस्तलाघव देखकर बिंदुदेश के राजा दीर्घ बाहू बड़े विस्मित हुए उन्होंने उनके हाथ में अपनी अठारह सुलोचना कन्याय प्रदान की उनके विवाह काल में शंख भेरी और आनक आदि बाजे बजे गंधर्वों ने गीत गाए तथा अप्सराओं ने नृत्य किया देवताओं ने उन सब के ऊपर जय ध्वनि के साथ फूल बरसाए और स्वर्गवासियों ने उन सब की भूरी भूरी प्रशंसा की राजा दीर्गबाहू ने साठ हजार हाथी एक अरब घोड़े दस लाख रथ एक लाख दासियां तथा चार लाख शिविकाएं दहेज में दी यदु तिलक प्रद्युम्न ने वह सारा दहेज परी को भेज दिया तत्पश्चात दीर्घ की अनुमति ले प्रद्युम्न निषद देश को गए मैथिल निषद के राजा का नाम वीर था उन्होंने भी महात्मा प्रद्युम्न को भेंट दी इसी प्रकार भद्रदेश के अधिपति बृहस्सेन ने जो श्री कृष्ण को इष्टदेव देव मानने वाले तथा श्रीहरि के प्रिय भक्त थे थेना सहित प्रद्युम्न का सादर पूजन किया तब वे सैनिकों सहित माथुर सूरसेन तथा मधु नामक जनपदों में गए वहां स्वागत पूर्वक पूजित हो वे पुनः मथुरा में आए तदनंतर वनों सहित मथुरा की परिक्रमा करके वे ब्रज में गए राजन वहां उन्होंने गोप गोपी यशोदा ब्रजेश्वर नंदराज नंदराजानु तथा उपनंदों को नमस्कार करके बड़ी शोभा पाई नंदराज को बारंबार भेंट उपहार अर्पित करके उन सबके द्वारा सम्मानित हो वे कई दिनों तक नंद गोकुल में टिके रहे इस प्रकार से गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में मथुरा तथा सूरसैन जनपदों पर विजय नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ